ओ भद्रं भी भद्रं कर्णे श्रृणदेवा भद्रम पश्यक्षर स्थिर सुनिर्भवि जगा अथर्वेदीय मुंडको परिषद तृतीय खंड द्वितीय तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड के सप्तम मंत्र को चल रहा था जिसमें मंत्र में कहा था गता कला पंचदश प्रतिष्ठा ये जो पंद्रह कलाए प्रश्नो परिषद में सोलह कलश पुरुष की चर्चा होगी इसी मंत्र को लेकर वहां सुकेशा भारद्वाजी विपलाद विषि से प्रश्न करेंगे षोड़श कला पुरुष के बारे में यह आत्मा सोलह कला वाला है माने क्या क्या है इनके पास तो इसके लिए बोलते हैं सबसे पहले प्राण उसके बाद श्रद्धा प्राण श्रद्धा श्रद्धा के बाद में पंचभूत आकाश आदि पंचभूत खम वायु अग्नि आ, आ, आ, ते माने ये आप पृथ्वी इत्यादि कहा है उसके बाद पृथ्वी के बाद में होगा इंद्रिया फिर मन फिर अन्न अन्न से शरीर में सामर्थ्य धीर्य शक्ति उसके बाद तप फिर मंत्र मंत्र के बाद में कर्म कर्म के बाद तत्व कर्म का फल लोक और तत्त महा ये सोलह कला वाला पुरुष की चर्चा होगी तो यहाँ कहते हैं गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा जो आत्मवे व्यक्ति है उसके प्राण निकल के कहीं जाते नहीं कोई लोकांतर में जाना नहीं होता उसको बाकी जब तक अज्ञान है तब तक तो, तो ये शरीर छोड़ेंगे सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर पर चले जाएंगे लोकांतर में जाना शरीरांतर में जाना होता है किंतु आत्मविद्ता जो होगा वास्तव तो में आत्माकार वृत्ति में पहुंचा हो जो व्यक्ति उसके ये पंद्रह कलाए यहीं पर समाप्त हो जाती है अपने अपने कारणों में लीन हो जाती है जहां जहां से आए थे क्यों अपत पंचभूतों से आए हुए हैं कुछ कुछ पंचीकृत भूतों से आए हुए हैं ये सब जितने भी हैं मन आदि इंद्रिया आदि अपंजीकृत अवस्था के पंच भूतों के कार्य होते हैं और थूल शरीर पंचभूत के कार्य होता है इत्यादि अपने अपने कार्य में लीन हो जाते हैं तो पंद्रह कला क्यों कहा एक रह जाता है नाम नाम कुछ काल के लिए कुछ समय के लिए नाम श्रेष्ठ रह जाता है नाम अमुक संत थे अमुक महात्मा थे ऐसी चर्चा आज होती है वशिष्ठ आदि बामदेवादि का नाम आज भी है नाम रह जाता है कुछ समय तक ताकि समाप्त तो हो जाता है इसलिए यहां पंचदश कला की चर्चा हुई है वैसे सोलह कला होती है नाम भी है साथ में सोलह होते हैं तो नाम कुछ दिन रहेगा इसके लिए कहा पंचदश कहा गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा मन कारण को प्रतिष्ठा कहते हैं जहां ये अपने में आश्रित होते हैं कारणों में उनको प्रतिष्ठा का अपने में, कारण में हो गए देवास सर्वे प्रतिदेवतासु ये इंद्रियों का उपकार करने के लिए आदित्यादि कर रहे थे वो जो आदित्यादि देवता तत्त इंद्रियों के देवता अधिष्ठात्री देव जिसको बोलते हैं ये सब अपने अपने अंशी में चले गए ये अंश आए थे वहां से अपने अपने अंशी वही चले गए अपने अपने देवताओं में पहुंच गए सब और कर्माण विज्ञान अमशात्म और कर्म जो संचित कर्म और क्रियमाण कर्म जितने भी हैं माने प्रारब्ध कर्म को छोड़कर के प्रारब्ध तो भोग से समाप्त कर दिया उसने शरीर पात काल में प्रारब्ध तो बचा ही नहीं है बाकी संचित कर्म और जो क्रियमाण बोलते हैं ज्ञानोत्तर होने वाला कर्म ये कर्म जितने भी थे सबके सब उस आत्मा में एक हो जाते हैं कहते हैं और विज्ञान में आत्मा भी विज्ञान में आत्मा कहते जीवात्मा जो बुद्धि उपाधि के कारण विज्ञान में आत्मा कहा था तो विज्ञान सहित माने बुद्धि सहित जो आत्मा है ये दोनों के दोनों भी सब उस पर अव्य सर्वे एक ही भवन थी जो परम तत्व अभ्यय तत्व है सब उसमें एक हो जाते हैं अभेद नहीं हो पाते सब परमात्मा में एक हो जाते हैं ऐसा मंत्र में था इसी के भाष्य आदि चलना है भाष्य में कहा किंचा और भी बात है मोक्ष काले या देहारंभिका कला मोक्ष अवस्था में मोक्ष अवस्था में जो देह को आरंभ करने वाले जितने भी कलाएं थे जिसके सब मिलने से एक शरीर बोलते थे देह बोलते थे जो कि पंद्रह कलाएं मिल जाती थी नाम छोड़कर के तो एक शरीर बोला जाता था जैसे मिट्टी पत्थर आदि जोड़ करके एक मकान बोला जाता है ये मकान का आरंभक जो वस्तु होते हैं मिट्टी पत्थर आदि ठीक इसी प्रकार ये शरीर के जो आरंभक वस्तु थे कारण थे जो जो यहाँ जिसे शरीर बना हुआ था वही देहा मोक्ष काल में देहा के आरंभ करने वाली जो कलाएं थी पंद्रह प्राणा देहा यह प्राण आदि के को तो शरीर बोलते हैं और क्या बोलते हैं प्राण है इंद्रिय है मन है यह सब मिला हुआ पुंज है थूल पंचभूत है ये इसी को तो शरीर बोलते हैं प्राणादि कला प्राणाध्या वो कला है स्वाम स्वाम प्रतिष्ठा कथा अपने अपने कारणों में लीन हो गए सब लीन हो जाते हैं मोक्ष काल की बात है सब अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं स्वम स्वम कारणम कथा भगवती अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं ऐसा हो जाता है प्रतिष्ठा द्वितीय बहुवचन प्रतिष्ठा शब्द जो है द्वितिया का बहुवचन है अपने अपने कारणों को लीन हो गए यह समझना पंचदश मने पंचदश संख्या का कितने थे वो पंद्रह पंचदश मने पंद्रह पंचदश पंचदश संख्या का संख्या जिनकी पंद्रह है संख्या का यह अंक प्रश्न परिपटिता प्रसिद्ध ये जो कलाए प्रश्नो परिषद प्रस्त में जो अंतिम प्रश्न है छह प्रश्नों में होते हैं जो अंतिम प्रश्न में पड़े हुए जो कलाएं हैं यहां सुकेश भारद्वाज ऋषि पिपलाद ऋषि से प्रश्न करेंगे सोडश कलश पुरुष के बारे में और भारद्वाज पिपलाद ऋषि उनको उत्तर देंगे अंतिम प्रश्न परिपठित अंतिम प्रश्न प्रश्न परिषद के जो अंतिम प्रश्न है षष्ठ प्रश्न उसमें पढ़े, पड़े गए जो कलाए प्रसिद्ध कलाएं हैं सब अपने अपने कारणों वहीन हो गए कहा एक ही टिप्पणी तो वहां सोलस कला की सोलह कला की चर्चा या पंद्रह कलाएं चली गई क्यों कहा प्रश्न उठता है तो टिप्पणी कहते हैं अनंतम भाई नाम कहा नाम अनंत है अनंत माने संख्या में अनंत नहीं काल में अनंत है बहुत समय तक रह जाता है अनंत काल तक रह जाता है वशिष्ठ आदि कब कब के चले गए फिर भी आज भी नाम ले रहे हैं हम लोग अनंतम भाई नाम इतनी श्रुति ऐसी श्रुति है वृद्धारण श्रुति है अनंत नाम ऐसा हो। होते नाम अनंत होता है बहुत समय तक रहता है इसलिए पंचदश कला की चर्चा है कहा श्रेर मुक्तर जैसे मुक्त पुरुष है उनके भी आज तक नाम चल रहा है नाम उनके नाम की अनुवर्तन है आज भी लोग नाम लेते हैं बाहदेवादी की इसलिए तद व्यतिरिक्त इसलिए समझना उसको छोड़ करके कहा पंचदश नाम को छोड़ करके कहा नहीं तो कला है तो ये शरीर पूरे शरीर में टटोलेंगे तो कितने तो मिलते हैं सोलर मिलते हैं किंतु यहाँ पंद्रह कहा नाम को छोड़ करके कहा पंचदश संख्या कहा इत्यादि कहा था आगे भाषा में कहते हैं देवास् सर्वे प्रति देवता जितने भी यहां इंद्रियों के उपकार करने के लिए आदि इत्यादि अपने अंशों से आए थे अनु जिसको अधिष्ठात्री देवता बोलते हैं वो सबके सब देवता जितने भी हैं देवास्व देव, देहाया शरीर में आश्रित जो देहा में आश्रित होने वाले देवता आदित्य आदि के अंश जैसे आदित्य एक अंश से यहाँ उपकार करता है चक्षु को उपकार करता है स्रोत्र के दिशा होते दिशा है दिशा है और तोग इंद्रिय का वायु है रान इंद्रिय का अश्विनी कुमार है जिवा का वरुण है इत्यादि देवताए है देवास सर्वे प्रति ये देवता यही है देवाश देहा चक्ष आदि करण स्था चक्षि इंद्रियो में स्थित जो देवताए है कौन है तो कहा न देवा, देवास् जो जो दे, देह में आश्रित जो देवताएं जितने भी हैं देह में आश्रित है चक्षरादिकरण स्थित सर्वे प्रति देवतादिशु अपने प्रति जो आदि देवता जहां से आए थे अंश आए थे आदि इदिशु उनमें चले जाते हैं मोक्ष काल की बात है ऐसा हो जाता फल वाले हैं प्रारंभ कर्म को प्रवृत्त फल बोलते हैं फल देना आरंभ हो गया उसको छोड़ करके पाकि दो कर्म है संचित और आगामी जो बोलते हैं वे दोनों अप्रवृत्त फल वाले जिन्होंने फल देना आरम्भ नहीं किया ऐसे जो कर्म है क्षों के द्वारा किया गया कर्म अनेक जन्मों का संचित कर्म और ज्ञानोत्तर होने वाला जो कर्म जिसको क्रियमाण बोलते हैं आगामी बोलते हैं कर्म सब ये कर्म अप्रवृत्त फलानी कर्माणी जो प्रवृत्त फल वाले ने प्रारब्ध तो भोग से समाप्त कर दिया मोक्ष काल में उसने तो वह छोड़कर प्रवृत्त फलाना उपभोगे न जो प्रवृत्त फल वाले हैं मैंने प्रारब्ध कर्म वो तो भोग के द्वारा ही क्षण हो गए रह गए अप्रवृत्त फल वाले जो संचित और आगामी जो बोलते हैं दो प्रकार के कर्म जितने भी हैं विज्ञान ये सब के सब भी और विज्ञान व्यामा विज्ञान वाने जीवात्मा भी ये जो जीवात्मा है यह भी विज्ञान वयस् आत्मा अविद्या बुद्धि उपाधि आत्म गलादिशु सूर्यादि प्रतिबिंब यह प्रविष्ट दे इन शरीरों में प्रविष्ट हुआ है जीवात्मा कैसे कहते अज्ञान के कारण प्रविष्ट है, वास्तव में प्रविष्ट होता ही नहीं है विज्ञान में आत्मा की चर्चा करते हैं इस जीवात्मा की चर्चा कैसे है कहा आत्मा अविद्या करता अपने अज्ञान के कारण से जीवत्व तो भाषता है अगर अपना ज्ञान होता अपने को परमात्मा रूप में भाजता में रूप में भाषना था आत्मा अज्ञान कृता अपने के स्वयं का अज्ञान के कारण से आत्मा अविद्या अविद्याता अपने अज्ञान से किया हुआ कौन बुद्धिदि उपाधिम अविद्या के द्वारा रचित है बुद्धि आदि उपाधि यही है जीवात्मा की उपाधि बुद्धि आदि बुद्धि है मन है शरीर है इंद्रिया है उपाधियां है उपाधिम आत्मत्वे न उसको आत्म रूप से मान रहा है अपना स्वरूप पान के चल रहा है बुद्धिदि उपाधि को इसी को जीवात्मा बोलते हैं मतलब जलादिश सूर्यादि प्रतिबिंब जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब जिस तरह से पड़ता है उसी प्रकार परमात्मा का एक प्रतिबिंब के समान है यह स्वयं नहीं जैसे जल रूपी उपाधि के कारण सूर्य दिखाई पड़ता है जल में किन्तु वास्तव में सूर्य ऊपर है जल में नहीं है वो प्रांति से ऐसा होता है कि जल में है करके दिखता है क्यों वह उपाधि है जल ठीक इसी प्रकार बुद्धिदि उपाधि के कारण से वह आत्मा यहां बुद्धि आदि में भाषने लगता है ऐसा जो आत्मा है यह प्रविष्ट या प्रविष्ट हुआ जैसे सूर्य गगनस्थ सूर्य जैसे जल में प्रविष्ट होता है क्यों जल रूपी उपाधि के कारण ठीक इसी प्रकार बुद्धि आदि उपाधि के कारण से वह आत्मा का यह प्रवेश होना ऐसा जो आत्मा है देह अनेक शरीरों में प्रविष्ट है भिन्न भिन्न शरीरों में प्रविष्ट है जीव आत्मा है में आत्मा। ते ये ते, ये सब तो ते ये ते पुर्व, पुर्व, है। कर्म जितने कर्माणि पूर्व जो कर्म है कर्मणाम तत्फला फलार्थत्व ऐसा कर्म जो है ना उसके फल के लिए होते हैं कर्मणाम तत्फलार्थत्वाद कर्म जो होता है उसको जीवात्मा को फल देने के लिए होता है इसलिए सह तेना क्योंकि वो कर्म जो किया है उसको फल भोगने के लिए है इसलिए वो कर्म भी उसी के साथ साथ परमात्मा में एक हो जाते हैं कहते हैं उसका कर्मणाम तत्फलार्थत्व कर्म उसके फल देने के लिए कर्म होते हैं इसलिए सह तेन ही के सहित क्या करेगा विज्ञान वा आत्मा विज्ञान व आत्मा के सहित ये जीवात्मा भी परमात्मा में एक हो जाता है यह अर्थ है टिप्पणी दो नंबर की एक नंबर भी है एक बुद्धियादि उपाधि ऐसा कहा था बुद्धिदि उपाधि सावास बुद्धियादि गृह थे माने चिदावास सहित बुद्धि दिया जाएगा खाली यहां बुद्धियादि उपाधि ने बुद्धि मान चिदावास जीव है जीव सहित बुद्धि को लिया जाएगा बुद्धियादि उपाधि निमित्त बहुवी समास में बुद्धियादि है उपाधि जिसकी ऐसा जिसकी बुद्धि आदि उपाधि हो उसको बुद्धियादि कहा बुद्धिदि उपाधि कहा उस जीवात्मा को वो जीवात्मा खाली नहीं लेना बुद्धि आदि को भी लेना ये जो बहुगुरी समास होता है दो प्रकार का होता है एक तद्गुण संविज्ञान बहुबरी होता है एक अतदगुण संविज्ञान बहुबरी होता है माने जो समस्यामान पद है वो भी अन्वय हो जाए उसको तदगुण संविज्ञान बहुबरी कहते हैं और समस्यामान पद जब अन्वय नहीं होता हो उसको अतदगुण संविज्ञान बहुबरी कहते हैं जैसे पीतांबर शब्द बोला जाता है पीताम्बरम आना इत्यादि बोलते हैं जब पीताम्बर का अर्थ पीला है कपड़ा जिसका ऐसे व्यक्ति को पीताम्बर कहते हैं सीताम्बर को लाओ तो क्या हो जाएगा एक व्यक्ति को लाना है किंतु पीला पीलापना भी आएगा कपड़ा भी आएगा साथ में खाली व्यक्ति नहीं आएगा इस ऐसे जब हो जाता है तो उसको तदगुण सम विज्ञान कहते हैं समसमान पद का भी अन्वय होता हो विशेष के साथ और कभी कभी ऐसा होता है जैसे दृष्ट सागरम आना है दृष्टा सागर जिसने देखा है सागर जिसने उसको लाओ उस व्यक्ति को लाओ कहेंगे तो वह न देखना सागर लाया जाएगा खाली व्यक्ति आएगा समान पद नहीं आएंगे खाली उसका विशेष आएगा इसको कहते हैं अतत्न संविधान कहोगे बहुमी समाज ऐसा होता है यहां कहते हैं बुद्धियादि उपाधि में बुद्धियादि और उपाधि उपाधि वाला ये जीवात्मा को लेना है तो क्या कहना उपाधि को भी लेना है जीवात्मा को भी लेना है विज्ञान में आत्मा समझ से बुद्धि को भी लेना और जीवात्मा को भी लेना दोनों को लेना इसलिए तदगुण समविज्ञान बहुमुरी कह रहेगा ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं बुद्धिदिवाधि है, निमित्त यश्य बुद्धिदि उपाधि निमित्त जिसका जीवत्व लाने के लिए बुद्धियादि निमित्त है इसलिए तद्गुणी तदगुण संविज्ञान बहुग्री आसरण सहेब विज्ञानमय उसको विज्ञानमय कहा मान बुद्धि बुद्धि भी, भी परमात्मा में एक हो जाना है जीवात्मा में भी, भी परमात्मा को एक हो जाना है ये स्थिति है ये बताएगा आगे दो नंबर टिप्पणी में कहा साक्षण स्तो अभविवेक महा साक्षी जो ना उससे भिन्न है अभिवेक कहते हैं साक्षी से इसमें क्या है विशेष है अविवेक है साक्षी के विवेक है और इस विज्ञान में आत्मा में विवेक नहीं बुद्धिदि उपाधि के कारण कहा आत्मत्व वो बुद्धिदि उपाधि को अपने स्वरूप मान करके चलने वाला ऐसे जो विज्ञान में आत्मा है ये सबके सब, सब वही चाहते है कहा सूर्यादि प्रतिबिंबवत ये तीन नंबर टिप्पणियां स्व प्रतिबिंबाक्रांत तो स्व प्रतिबिंबाक्रांत तोयत तो आदात्म भुवम प्रविष्ट सूर्यादिव इति दृष्टान्त वाह कहते जो सूर्य है गगन में आकाश में है किंतु यहां पर कैसे जल में कैसे आएगा हो तब इसी के बारे में बोलते हैं स्व प्रतिबिंब तोयम अपने प्रतिबिंब को खींचने वाला जो जल है सूर्य के प्रतिबिंब को खींचता है कौन जल अपने प्रतिबिंब स्व से जाना सूर्य उसके प्रतिबिंब जो पड़ना है जल में उसके जो जल न होता तो प्रतिबिंब नहीं पड़ता तो उसके प्रतिबिंब को खींचने वाला कौन है तो जल है स्व प्रतिबिंब आक्रांत जो अपने प्रतिबिंब से आक्रांतित हुआ कौन है जल खींचने वाला जल उसका माना जल उसके तालात्म भूबम तालात्म होता हुआ भूबम प्रविष्ट इस में आया हुआ जैसे सूर्य माना जाता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही है माने बुद्धि स्वच्छ है अन्यों की अपेक्षा उस परमात्मा के प्रतिबिंब खींचने की शक्ति है इसमें जैसे जल में सूर्य के प्रतिबिंब को खींचने की शक्ति है स्वच्छ होने से उसी प्रकार ये बुद्धि भी स्वच्छ है स्वच्छ होने के कारण उस परमात्मा की शुद्ध आत्मा के खींचने की शक्ति है प्रतिबिंब खींचने की शक्ति है तो प्रतिबिंब जब आएगा वो परमात्मा बुद्धि आदि वो खींचने के कारण आ गया मानना पड़ता है जैसे जल के खींचने पर सूर्य का प्रतिबिंब आता है ठीक इस तरह बुद्धि स्वच्छ होने से परमात्मा का प्रतिबिंब आ जाता है उसी भी जीव कहा ये कह रहे हैं सूर्यादि इत्यादि कहा सूर्यादि प्रतिबिंबत यह प्रविष्ट देवी शरीर में प्रविष्ट है और कर्मणाम तथा कर्म उसके फल के लिए होते है टिप्पणीचार की प्रवेश निबंधनम बदनाती कर्मणाम क्योंकि प्रवेश क्यों होता है इसका उस आत्मा का यहाँ शरीर में प्रवेश क्यों होता है कर्म जो किया था उसने फल भोगने के लिए तो शरीर में आए भी फल में भोग पाता है पहले जो कर्म किया था शरीर फल भोगने के लिए इसके लिए है प्रवेश का निबंधन मैंने कहा टिप्पणी कारण का प्रवेश जोड़ते हैं निबंधन तस्वीर कर्म, कर्म फलभोक्त वही तो कर्म का फल भोगता है वो प्रतिबिंब ही है विज्ञान में आत्मा ही है मान शुद्ध आत्मा नहीं है कर्म का फलभोगता विज्ञान में आत्मा होता है जब तक बुद्धि के साथ है बुद्धि के साथ तालात्मा करके बैठा हुआ है तब तक जो विज्ञान में आत्मा बोलते कर्ता बना रहता है तब तक क्योंकि उपाधि के धर्म उपहित में भाषता है जैसे जल के हिलने पर जलस्त सूर्य हिलता हुआ लगता है ठीक इसी प्रकार यहां भी बुद्धि आदि में कर्तृत्व आदि है किंतु भाषेगा आत्मा में ऐसा हो जाता है एक कहा तो ये भाष्य में कहा था कर्मणाम तत्फला कर्म जो है ना फल भोगने के लिए होता है इसलिए प्रवेश हुआ है वो सब के सब सह तेरे वज्ञान व आत्मना ये सब के सब विज्ञान व आत्मा के सहित सब के सब क्या हो जाते हैं उस परमात्मा में एक हो जाते हैं परे पे एक ही पवनती इत्यादि था पांच की टिप्पणी साक्षिणा स्वतः प्रवेश भोक्तृत्व रहे थी साक्षी को न तो प्रवेश करता है साक्षी न फलभोक्ता होता है वो रोकते हैं इसलिए कहा कि आत्मा ना जो बुद्धिस्त आत्मा है वही फलभोक्ता बनता है बुद्धि में तादात्म्य करने वाला साक्षी नहीं इत्यादि कहा <coughs> आगे भाष्य में कहते हैं अतो विज्ञानमय हो विज्ञान प्राय इसलिए विज्ञानमय का अर्थ विज्ञान का विकार नहीं समझ जो बैठ प्रत्यय होता है कभी विकार अर्थ में होता है और कभी प्राचुरी अर्थ में होता है यहां प्राचुरी अर्थ में समझना मैट ठीक है विज्ञान वय में विज्ञान शब्द से माइट प्रत्यय किया हुआ है व्याकरण के दृष्टि में तो माइट प्रत्यय जो हुआ है प्राचुरी अर्थ में है ना कि विकार अर्थ में अतः तो विज्ञान वयो मान विज्ञान प्राय है वो टिप्पणियां छह और छे में कहते हैं अतः अत बुद्ध आदि उपाधि आदात्म्य अत बुद्धियादि के साथ तादात्म्य होने से वो विज्ञान प्राय हो गया वास्तव में विज्ञान तो नहीं है वो विज्ञान बुद्धि से अतिरिक्त है किंतु तो विज्ञान प्राय हो गया प्राचुर्यट साथ में कहा प्राचुर्य अर्थ में है तत् प्रकृति वचने मयठ सूत्र है व्याकरण में उस सूत्र से मैट प्रत्यय हुआ प्राचुर्य अर्थ में नश्य विकार में विज्ञान का विकार है इसलिए उसको विज्ञान में कहा ऐसा नहीं है विकार जैसे अन्नमय बोलते हैं ना ये जो शरीर को अन्नमय कहते हैं वहां भी मैट है अन्न शब्द से मैट किया यह अन्न का विकार है ये अन्न का विकार है कैसे माता पिता के द्वारा खाया हुआ जो अन्न था उस अन्न का जो सप्तम परिमाण परिणाम हो गया था रजोवीर के रूप में उसी से निर्मित हुआ है तो यह अन्न का विकार होता है ये विकार अर्थ में मैट है अन्नभ कोष जो बोलते हैं अन्नमय बोलते हैं शरीर को तो वहां मैट प्रत्यय विकार अर्थ नहीं और यहां जो शब्द में जो मैट हुआ है ये प्राचुर्य अर्थ में है आगे भाषण करते कर्माणी विज्ञान वयश्चात्मा उपाधि अपने क्षति वो जो कर्म जितने भी थे वह और विज्ञान वो आत्मा है उपाधि के हट जाने पर जैसे जल को सुखा देंगे तो जलस्तर प्रतिबिंब की क्या स्थिति हो जाती है वो वो, वो। होता है वो, भीम्बाई भीम्बाई है बिंबई बिंबई था जल को जाने पर उस प्रकार यहां पर बुद्धि को नष्ट कर देने पर आत्मज्ञान के द्वारा जब अज्ञान नाश करेंगे तो अज्ञान नाश होने पर अज्ञान का कार्य बुद्धि नाश हो जाएगी उसकी उपाधि समाप्त तो हो जाएगी बुद्धि ये कह रहे हैं यहां ते ते विज्ञानमय स आत्मा उपाधि अपनायदी जब उपाधि हटाए हटा दे जाने पर उपाधि बुद्धि है बुद्धि हटेगी कब अज्ञान को हटाना पड़ेगा अज्ञान को कौन हटाएगा ज्ञान से हटेगा आत्मज्ञान से अज्ञान का अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति होने पर बुद्धि की निवृत्ति जैसे धागा को निकाल देंगे तो कपड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा धागा निकाल देंगे कपड़े से तो कपड़ा नहीं रहेगा ठीक है प्रकार जब अज्ञान को ही समाप्त कर देंगे तो अज्ञान का कहानी बुद्धि भी नहीं बुद्धि नहीं तो अब उसमें उपाधि में पढ़ने वाला तत्व भी नहीं रहेगा जल सूखने के बाद में प्रतिबिंब कहा रहेगा वहाँ वो बिंबरूप है ऐसे हो जाना है एक कहा विज्ञान से आत्मा उपाधि अपने सती जो उपाधि हड़ जाने पर वो बुद्धि के कारण से वो आत्मा या जीवात्मा दिख रहा था उसके हड़ जाने पर परे अव्यय अनंत अक्षय वो परमात्मा स्वरूप कैसा है अव्यय है अविनाशी है अक्षय है अभ्यय का अर्थ अनंत है कभी भी नाश नहीं होता अक्षय है कभी क्षय नहीं होता ब्रह्मणी ऐसा जो ब्रह्म है आकाशकल पे जो आकाश के समान व्यापक है ऐसा जो व्यापक है अजय अजरे अमृत वो अजन्मा है अजर है जरा अवस्था रहित है अमर है मरने वाला नहीं अमृत अभय भय रहित है आत्मा में पहुंचने पर कोई भय नहीं है जब तक शरीर में है तब तक, तक भय है अपूर्वे अनपरे पूर्व पहले भी नहीं बाद में भी नहीं ऐसा कहा जाता है जिसको अनंत अब भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं सर्वत्र है जो ऐसा जो आत्मा है शिवे शांत कल्याण स्वरूप है शांत स्वरूप है जो आत्मा सर्वे एक ही भवंती ये सब के सब कहे गए पंद्रह कलाए सब पे एक हो जाते हैं सब आत्मरूपी हो जाते हैं ऐसा कहा एक ही भवंती माने नहीं रहेंगे ये अमुक है ये अमुक है, है ये कर्म है ये जीवात्मा है नहीं रहेंगे रहें। सब समान हो जाएंगे अब विशेष रूप जाएंगे पहले विशेष रूप दिखाई दे रहे थे सविशेष रूप दिखाई दे रहे थे अब निर्विशेष हो जाएंगे अविशेष सात माने एकत्वम उसी परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं एकत्व तो को प्राप्त करते हैं उसे भेद नहीं कर सकते जैसे घट को फोड़ दिए तो घटाकाश और महाकाश को भेद नहीं कर सकते ठीक इसी प्रकार सब एक परमात्मा रूपी हो जाते हैं मोक्ष काल में जलादि आधार अपरा सूर्यादि प्रतिम्बा सूर्य दो दृष्टांत दे रहे जैसे जलादी जो आधार था सूर्य के प्रतिबिंब पड़ने के लिए जलादी आधार था जलादी होने के कारण सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता था उसके हट जाने पर जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है क्या स्थिति वो हो? भी हो जाता हो बिंब से नहीं है वो ऐसी स्थिति हो जाती है जलादी आधार अपना सूर्य आदि प्रतिबिंब बिंब मान जलादि के आधार जो जलादि है प्रतिबिंब पड़ने के लिए सूर्यादि के प्रतिबिंब के लिए आधार हट जाने पर जिस प्रकार सूर्यादि प्रतिबिंब सूर्यादि हो जाते हैं और कुछ नहीं होता ठीक इसी प्रकार यहाँ भी बुद्धियादि जो, जो उपाधि है जिस आत्मा उस उपाधि हट पर वो आत्मा रूपी हो जाना उसमें दूसरा दृष्टांत देते है घटादि अपने आकाश है घटाकाश आहार जैसे घटादि को हटा देंगे तोड़ देंगे फोड़ देंगे तो घटाकाश महाकाश रूपी हो जाता है ठीक इसी प्रकार जिसको जीवात्मा करके परिचिन मान के हम परेशान थे मोक्ष काल में स्थिति हो जाती है परमात्मा स्वरूप हो जाता है उससे भिन्न नहीं होगा ये कहा उस ज्ञानी की स्थिति हो जाती है ये बताया ठीक है प्रतिष्ठा ग्रतिष्ठा प्रतिगत भूता नाम भौतिका जब महाभूत लो दर्शित कहते स्व प्रतिष्ठा प्रतिगत गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा इत्यादि कहा कि जो पंद्रह कलाए थे अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं ये कहा न तो स्व अपने प्रतिष्टा, प्रतिष्टा, प्रतिष्टा, प्रतिष्टा, अपने प्रतिष्ठा गता स्वा प्रतिष्ठा प्रतिगता अपने अपने प्रतिष्ठा मन कारण पे चले गए यही तो कहा कहने से प, गता भवन थी भूता नाम भौतिकानाम से दो पदार्थ है भूत पृथ्वी आदि पंच और भौतिक पदार्थ हमारा शरीर आदि भूत आराम भौतिक आराम चाहे हमारे शरीर भूत नहीं भौतिक है भूतों से बना हुआ है जिन भूतों से तैयार हुआ उसको भूत कहेंगे और ये इसको कहेंगे भौतिक। भौतिक है, भौत नहीं। भौत है बना है तो भूत आराम भौतिक आराम च महाभूतेश्वर जो दर्शित ये जो भूत और भौतिक पदार्थ भूत माने लेना है पंचकृत भूत और भौतिक हो जाएंगे ये वो तो उनका कार्य और महाभूत हो जाएंगे अपंकृत भूत अवस्था के जो पंचभूत है उसको महाभूत कहा और पंच पंचीकृत अवस्था वाले जो पृथ्वी आदि है उनको भूत कहा और इनमें होने वाले पेड़ पौधे आदि हमारे शरीर आदि को भौतिक कहा भूतों का तीन भाग करके बोला हुआ है भूत आनाम भौतिक आराम लयो भगत महाभूत वाले अपंचीकृत अवस्था के पंचभूत ये समझना इत्यादि भूता नाम भौतिका नाम जब महाभूत लय दर्शित इत्यादि का अपने अपने कारणों में लीन हो जाते कहते हैं भूत और भौतिकों का महाभूत में लय दिखाया कहा चार और पांच के टिप्पणी तीन चार पांच तीन में कहते हैं नोनू आद्य अंत्य अंत्यवाक तो लय कथम यहाँ पर एक शंका आ रही टिप्पणी में शंकाकार शंका कर, शंका कर टिप्पणी क्या है पहले वाक्यों में कहा ये अपने अपने कारणों में पंद्रह कलाएं लीन हो जाती हैं ऐसा कहा और अंतिम में कहा परे व्य सर्व एक ही भवंती तो वहां सबके सब, सब कहा लीन दिखाया परमात्मा में लीन दिखाया पहले कहा दिखाया कि अपंचकृत भूतों में लीन लीन लय होना दिखाया विरुद्ध कैसी बोलती आदिवाक्य और अंत्यवाक्य मंत्र में आदिवाक्य है गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा और अंतिम में परे में सर्व एक ही भवन थी सब परम तत्व में एक हो जाते हैं विरोध दिख रहा है पहले तो कहा था अपने अपने कारण में लीन होते हैं और बाद में कहा सब एक में लीन हो जाते हैं ये जो आद्य वाक्य और अंतिम वाक्य में कैसे भेद हो गया ये शब्द है ये टिप्पणी में दिखा रहे हैं नाम आद्य अंत वाक्य अभियान आदि वाक्य और अंत्यवाक्य आद्यवाक्य और अंत्यवाक्य के द्वारा अधिरोक्तो लय दो प्रकार का लय कहत्थम कैसे बोल दिया भिन्न भिन्न लय दिखाया पहले तो अपने अपने कारण में लय कहा और बाद में सब परमात्मा में लय बताया सबका ये दो प्रकार का लय कैसे कहा इतिहास आद्य नान्व अंत्यन तो निरन्व नाश है उचित यहाँ ये दिखा रहे हैं आद्य वाक्य के द्वारा शान्व लय देखो किसी का भी नाश होता है कार्य का नाश दो प्रकार से होता है सा, माने आंशिक नाश और निरंश नाश दो प्रकार के नाश होगा सान्वय नाश और निरन्वय नाश बोलते उसको जैसे ये जो कपड़ा को नाश करने के दो तरीका है इसको खोल देंगे एक एक करके खोल देंगे धागा को खोल देंगे तो कपड़ा नष्ट हो गया ये निरन्वय नाश नहीं नाश है माने कालांतर में कपड़ा बन सकता है माने सर्वशेष नाश है गया ने कुछ बचा हुआ इसका और ये जो धागा को जला देंगे जिस धागा से कपड़ा बना हुआ धागा को जलाएंगे तो फिर कपड़ा बनने की संभावना नहीं रहेगी इसको नाश बोलते हैं ना नाश और निरन्वय नाश कार्य का नाश दो प्रकार से है या दो प्रकारों का दिखाया ये बोलना चाह रहा है पहले वाले वाक्यों में दिखाया सान्वय नाश अपने अपने कारणों में लीन होंगे तो कालांतर में आ सकते हैं वो कालांतर में फिर हो सकते हैं जैसे घट है हमारे पास सामने घड़ा पड़ा है उसको हम डंडा से फोड़ देंगे फोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वो सामवय नाश होगा अपने कारण में लीन होकर बैठेगा मिट्टी पे बैठेगा और मिट्टी को ही नष्ट करेंगे तो फिर घड़ा बनने की संभावना नहीं होगी निरन्वय नाश माना जाएगा तो ऐसे यहां भी पहले वाले जो नाश बताया अपने हमने कारणों लीन बताया शान्व नाश बताया आंशिक बताया यही उत्तर दे रहे हैं टिप्पणी में यही बोल रहे हैं आद्य हो सान्वयो मान सवशेष विनाश बताया पहले वाक्य के द्वारा और अंत्य अंतिम वाक्य था परे बे सर्व एक ही भगवंती वाक्य जो अंतिम वाक्य है इसके द्वारा अंत्यन तुरअय नाश उचित ब्रह्म में लीन होने पर कोई आने की संभावना नहीं है निरंश नाश बताया इति वाक्य विषय यही वाक्य का विषय का विवेचन करते हैं स्वा इत्यादि कहा स्वा प्रतिष्ठा प्रतिगत भूता नाम भौतिका नाम च महाभूत लय दर्शिता ये पहले वाक्य का अर्थ किया है पहले वाक्य का अर्थ टीकाकार ने कर दिया भूत और भौतिक पदार्थों का पंचभूत में अपने महाभूतों में लय दिखायान्वय नाश दिखाया कहा अभी चार्वकिटिप्पणी चार भूता भूतांशा जीवा विद्यामय भूत सूक्ष्म अवस्थंबकाभूतांशाथ जो भूता महाभूतेशु लो दर्शित करके भूताना का भूत कौन से भूत है जीविका जो अविद्यामय भूत है एक जीव सृष्टि होती है एक ईश्वर सृष्टि होती है दो प्रकार की सृष्टि होती है ये मिट्टी पत्थर आदि जो भी बना दिया है ये परमात्मा ने बनाया है और उसको हमने इधर उधर करके जो मकान आदि बनाया है हमने बनाया ये जीव सृष्टि मकान माने इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ईश्वर की सृष्टि के वस्तु को हमने इधर उधर परिवर्तन किया है ये न तो हमने मिट्टी बनाया न लकड़ी बनाई हमने उसको छीलने का छालने का इधर उधर करने का काम हमारा है ईश्वर सृष्टि में जीव अधिकार जमाता है अपने सृष्टि नहीं कर सकता अपने आप हाँ। एक ईश्वर सृष्टि में आगे जीव सृष्टि कब्जा बनाता है अपने डर से कब्जा करता है तो दिखाना चाहते हैं भूतान भूतान्शाना विधि जीव अविद्यामय भूत सूक्ष्म जीव सृष्टि करेगा अपने अविद्या के कारण से करेगा अविद्यामय जो भूतांश है सूक्ष्म अवस्ट सूक्ष्म उसके मा म, माया महा मायामयूतांशा नाम इत्यर्थ है ये दो प्रकार के भूत कांश होते हैं तो माया एक तो मायामय भूतांश एक जीव अविद्यामय भूतांश दोनों का लायक कहा और भौतिक तो प्रसिद्ध आई है शरीर आदि अच्छा पांच की टिप्पणी भौतिकानाम अवस्ट अवस्टम्बक भूतांशकारी भागा नाम जो सहारा जिसे लपेटे हुए हैं मान मायामय भूत से और अविद्यामय भूतों से लपेटे हुए जो कार्य होंगे उनको ये कहा भौतिका नाम कहा अच्छा आगे टीका ने कहा अंत प्रश्न कहा अंत प्रश्न मैंने क्या ब्राह्मण ग्रंथ है षष्ठ प्रश्न है प्राणाद्या कला पठिता इत्यादि कहा यह जो ब्राह्मण ग्रंथ माने प्रश्नो परिषद ये मंत्र ग्रंथ है और प्रश्नों को ब्राह्मण है व्याख्या भाग है ब्राह्मण ग्रंथ प्रश्न अंत्य प्रश्न परिपर्टिता में कहा था अंतिम प्रश्न क्या है ब्राह्मण ग्रंथ माने प्रश्नो परिषद को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया उसमें ष्ट प्रश्न में प्राणादि जो कलाएं बता पड़ी गई है सोलह कला की चर्चा है वहां उनमें से पंद्रह कलायान हो गया कारण ऐसा बताया आगे ठीक है कहते हैं मायामय महाभूतानाम माया, अंश अवष्टअ जीवा विद्यामय भूत सूक्ष्म प्रातिश्विक सहकृत प्रातिशिका प्राणादय आरभ अरे इस तो दृष्टिकाल में होता क्या है जब शरीर की निष्पत्ति बनी उत्पत्ति बनी उस काल में मायामय महाभूतांश भूताराम अंश अवष्टअ ये जो अविद्यामय भूत से बना हुआ हमारा शरीर होता है इसमें मायामय भूतों का अंश रहता है माया ईश्वर की उपाधि है तो ईश्वर सृष्टि जरूर होगी जहां जीव सृष्टि होगी वहां ईश्वर सृष्टि जरूर होगी ये कहते हैं मायामय महाभूता भूता नाम अंश अवस्टब्द है मायामय महाभूत माया महा जो है उनके जो अंशों के द्वारा एकत्रित हुए जो जीव जीवा विद्यामय भूत सूक्ष्म उनके द्वारा रंभ हुए जो अविद्या के भूत सूक्ष्म हैं उनके द्वारा प्रातः अपने अपने, भिन अपने अपने भूतों के द्वारा अपने अपने शरीर बनने के लिए भिन्न भिन्न होंगे है, कारण होंगे आरम्भ प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न प्रणादी आरंभ हो जाते हैं ये शरीर में भिन्न वो शरीर भिन्न क्यों अधिक भिन्न होने से वो जो भूत सूक्ष्म से भिन्न भिन्न प्राण उत्पन्न होते हैं ये कहा छह और सात की टिप्पणी छ में कहते हैं न ही अधिक सत्ताकम अनालंब्य न्यून सत्तागम अवतिष्ठ अरे अधिक सत्ता वाले को स्वीकार किए बिना आश्रित लिए बिना न्यून सत्ता वाला वस्तु पैदा नहीं हो सकता क्योंकि जब तक मायावय महाभूत के सहारा नहीं लेगा तो अविद्या महाभूत हो नहीं पाएगा अधिक सत्ता के सहारे के बिना न्यून सत्ता वाला हो नहीं सकता देखा है कहा इंद्रजाल में देखा है कहते हैं न ही ऐ्र जाली को लोष्ट पाषाण आदि किंचित ईश्वर सृष्टि मनादाय किंचित जती दृष्टा देखा है जो जादूगर हमारे सामने आता है कुछ दिखाता है कहते हैं वो ईश्वर सृष्टि को सहारा लिए बिना कुछ दिखा नहीं सकता चाहे वो पत्थर उठाएगा छोटा सा उसको कुछ हमें रूपांतर में दिखाएगा चाहे तीन आदि उठाएगा जमीन से कुछ उठाता है ईश्वर सृष्टि के सहारा लिए बिना जीव सृष्टि कर ये कहते हैं नहीं इंद्रजालिक जो इंद्र इंद्रजाली को जादूगर होगा वह कि लोस्ट पासाण आदि खिंचित ईश्वर मना रहा चाहे वो पत्थर ले ले चाहे पत्थर ले चाहे माने मिट्टी का ढेला ले कुछ तो लेगा वो उसको लिए बिना कुछ आश्रय लिए बिना कुछ भी सृष्टि नहीं कर सकता कुछ ना कुछ पकड़ता है हाँ छोटा सा तीन का पकड़ेगा जमीन में हमें साफ दिखाई देगा बल्कि बात वो जीव सृष्टि है साफ दिखना वो तीन का जो पकड़ेगा वो इससे सिर्फ तो कुछ नहीं कर सकता वो इसलिए दूसरी बात स्वाप्न से प्रपंच जो स्वप्न प्रपंच को देखते हैं हम स्वप्न में जो दृश्य दिखाई देता है स्वप्न सपंच में देखने वाला प्रपंच भी व्यवहार सिद्ध मनो अवस्टब्द व्यवहार सिद्ध मन है वहां मन क्या है व्यवहार व्यावहारिक सत्ता वाला है व्यवहार सिद्ध मन को सहारा लिए बिना स्वप्न प्रपंच नहीं हो सकता इसलिए यहां अभी माने ईश्वर सृष्टि जो मायामय भूतांशी बिना जीव सृष्टि अविद्यामय स्वाप्न प्रपंचो स्वापनस जो व्यवहार सिद्ध मनो आ माया, माया, कहा इत्यादि अवस्ट एवं अवभाषत अभी प्रत्यायाद शेख महाभूताशी विद्या मय भूत सूक्ष्म अदृष्ट प्रतिष का प्राणादय आरोपनते टीका मैं कहा था माया मय जो भूत सूक्ष्म का सहारा लेकर के जीवामय अविद्यामय भूत सूक्ष्म क्या करते हैं भिन्न भिन्न जो अदृष्ट के कारण से भिन्न भिन्न कर्म है पूर्व जन्मों के उसके आधार पर प्राणादि कलाओं को बनाते हैं टीका तेज अब ये जो आए हुए थे कि प्राणादि किसके द्वारा कर्माक्षिप्त पूर्व जन्म के कर्म से आक्षिप्त होकर आए थे जैसे जैसे कर्म किया होगा जो व्यक्ति ने उसी प्रकार से मिले थे ये ये प्राणादि कला सोलह कला है पूर्व जन्म के कृत्य अपेक्षा से आए हुए हैं प्राणादि जो भी है कर्माक्षिप्त ही कर्मो से जो आक्षिप्त है कर्म के द्वारा देव ही से आक्षिप्त जो देवता है इंद्रियों के की अधिष्ठात्र देवताओं के सहित सूर्यादि भी अधिष्टि जाते सूर्यादि जो है जब कर्म किया है उसने आगे शरीर भोगना है शरीर भोगना है तो इंद्रियों की आवश्यकता होगी इंद्रिया आएगी अपने आप काम नहीं कर पाएगी आदित्य आदि सूर्यादि के द्वारा उपकृत हुए बिना काम नहीं कर सकती तो उसका प्रारूप कर्म का खेल ही हो जाता है आदित्य आदि भी उसको काम करते हैं तो यही कह रहे हैं यहां ये कहते हैं तेज आदि जो है कर्माक्षिप्त है कृत कर्म के द्वारा आक्षिप्त होकर के आए हुए जो देवता है सूर्यादिष्ट आदि के द्वारा आठ और नव टिप्पणी आठ में कहते हैं कर्माक्षिप्त है कर्मानित आवर्जित आवर् कर्म के द्वारा आक्षिप्त है है आए हुए हैं कर्म किया था उसने अब आप देखने के लिए कर्म किया था आदित्य उपकार नहीं करेंगे तो आप देख नहीं पाएगा कर्म के द्वारा आए हुए तदावर्चित कर्म के द्वारा घेरे में पड़ के आये हुए आदित्यदि के द्वारा शरीर में आश्रित हो जाते हैं प्राणादि कहा नौ की टिप्पणी सूर्यादि विधि तत्त शक्ति अवश्य सूर्य स्वयं तो नहीं आते हैं उनकी शक्ति आ जाती है तत्त देवताओं की शक्तियां यहाँ आकर के काम करती है इंद्रियों में इत्यादि आगे भाष्य टीका में भोगा भोगेन अवसान जब आए हुए थे देवता आदि सब जब कर्म समाप्त तो हो गया भोग के द्वारा समाप्त तो हो गया भोग पूरा कर लिया उस ज्ञानी ने कर्मण ना भोगे नवसान है भोग के द्वारा अवसान होने पर कर्म का समाप्ति होने पर ते देवाश स्थान संधि जो इंद्रिया आदि को उपकार करने के लिए जो देवता के अंश आए थे वो अपने अपने स्थान को चले जाते वापस स्थान गच्छन थे अपने स्थान में चले जाते हैं दस की टिप्पणी स्वस्थान य आवर्जिता जहां से आए थे वो वहीं चले जाते हो देवास सर्वे प्रतिदेवता शुरू हो गया जहां से आए वहीं चले जाते हैं ये कहा युव स्व अविद्या कार्यम तर्व ब्रह्म संपद्यते और जो अपने अपने अपने अपने से होने वाले अविद्या जितने भी शरीर आदि हैं सबके सब वो ब्रह्म रूप में संपन्न हो जाते हैं आत्मा का वो अपने हैं। अपने कर्म अपने अपने अपने कर्म अलग अलग जीवों का और विज्ञान में आत्मा अलग अलग बुद्धि अलग अलग आत्मा अलग अलग सब ये परमात्मा में एक हो जाते हैं एक कहा प्रातोषिक अपने अपने में स्वयं का होने वाला स्व अविद्या अपने अपने अपना स्वरूप के अज्ञान से का जो कार्य शरीर आदि जो भी बने हैं तब सर्व ब्रह्मरूप एक हो जाते हैं ग्यारह और बारह की टिप्पणी ग्यारह में कहते यातिषिकम स्व अविद्या इत्यादि एक विद्या प्रातिषिकी अविद्या माया तो जो ज्ञान होगा आत्मज्ञान होगा माया की निवृत्ति नहीं होगी किसकी होगी कि अपने अपने अविद्या के नाश होगी अपने अपने उपाधि जो अंतकरण है उसके नाश होना है उपाधि के नाश होना है यही सिद्ध होगा प्रातिक शब्द के द्वारा ये सिद्ध होगा अपने अपने ये कहा ना विद्या जो ज्ञान होगा जो ज्ञानी को ज्ञान होगा विद्या के द्वारा क्या होगा प्रात की अविद्या अपने अपनी जो अविद्या उसी की निवृत्ति होगी न तो माया माया की निवृत्ति नहीं होगी ये इतर ऐसा प्रपंच उपलब्धों नश्याति जिससे कि अन्य के लिए प्रपंच की उपलब्धि न हो ऐसी बात नहीं ज्ञानी को छोड़कर करके अन्य को प्रपंच की उपलब्धि होती रहती है आखिर माया के निवृत्ति हो जाती है ज्ञान होने से तो तो दूसरे को भी प्रपंच की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए किंतु अन्य को होती है तो अपनी अविद्या ही नष्ट होगी माया की निवृति नहीं होगी ज्ञान से माया बनी रहती है संसार चलता रहेगा ये तो दस व्यक्ति स्वप्न में सोए हुए स्वप्न देख रहे थे जो जग गया उसके स्वप्न भंग हो गया बाकी के स्वप्न चल रहा है ऐसा ही है माया की निवृत्ति नहीं होगी अपने अपने अभिद्या की निवृत्ति होगी ज्ञान के द्वारा ये सिद्ध किया अच्छा आगे न ज एवं मुक्तोप्रृप्यम मुक्तोप्यम एवं ब्रह्मचेत समाय तरी सा किमुक्ति संग एक शंका होगी कि महाराज मुक्ति मुक्त पुरुष के द्वारा प्राप्त जो ब्रह्म है मुक्त पुरुष ब्रह्म को प्राप्त करेगा मुक्त उपय ब्रह्म चेत समायदी ब्रह्म है क्योंकि ज्ञान से माया की निवृत्ति नहीं होती अपनी अविद्या की निवृत्ति होती है बोला तो माया ब्रह्म में होगी तो माया शहीद हो गया समाय माया सहित समायम ब्रह्म माया शहीद दे हो मुक्तों के द्वारा प्राप्त जो ब्रह्म है मुक्त पुरुष के द्वारा प्राप्त ब्रह्म माया के शहीदी को किम मुक्ति? फिर उसको न शंकित शंका नहीं करना क्यों ब्राह्मणी अतात्विक माया अविद्यापता दृश्य ब्रह्म में जो माया है तात्विक नहीं वास्तविक माया नहीं है वो काल्पनिक माया है और कौन दिखता है वो माया को अविद्यापता है वृश्यत्व जो अज्ञानी है उसी को दिखाई पड़े ब्रह्म में माया है करके ज्ञानी को नहीं दिखाई पड़ता अविद्यापताय दृश्यत्व न अविद्यावान जो होगा अज्ञानी होगा उसी को दिखाई पड़ने वाली माया है वो अत्यात्विक माया है वास्तव में नहीं इसलिए अविद्यादृशा समायित्व अज्ञानी के दृष्टि में अज्ञानी के दृष्टि समाय है ब्रह्म माया सहित है ऐसा होने पर भी अज्ञानी मानेगा माया सहित ब्रह्म है ऐसा मानने पर समायित्व भी सविद्याम निर्मा जो सविद्या वाले हैं मानी ज्ञान सहित है जो ज्ञानी हैं उनके लिए निर्माय है ब्रह्म माया रहित है ब्रह्म ये सिद्ध होगा एक कहावय पुरस्ता व्यवहार दृशा या शान्व लय और निर्न्वय जो दुख्या है सान्वय नय किसके लिए व्यवहार दृष्टि से दिखाया अपने में कारणों में लीन हो जाते हैं गता कला पंचदश प्रतिष्ठा आदि करके सवशेष लय दिखाया है यह व्यवहार दृष्टि से दिखाया और निरन्वय जो दिखाया है लाया लय किसके लिए परमार्थ दृष्टि से दिखाया परमार्थ में सब लय हो जाते हैं इस मंत्र में दो प्रकार के लय दिखाया है सर्वशेष लय और निर्वशेष लय जो परे बे सर्व एक ही भवंती से तो निरन्वय दिखाया पहले गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा से अपने अपने कहा देवासु सर्वे प्रतिदेवता अपने अपने अंशों का लय बताया सान्वय बताया पहले बाद में निरन्वय बताया तो इसका तात्पर्य यही है यही बता दे दें सान्वय तू सन्वय मैंने सर्वशेष लय जो कहा था पहले गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा ये तो पुरस्ताद पहले जो कहा व्यवहार दृषा भी दृष्टि से बताया था ये अवधेय ऐसा कहा वास्तव में तो निर्णय लय होना उसका सर्व एक ही की ज्ञान काल में सब एक ही हो जाते हैं एक होगा सम्पजते है न अच्छा तो पढ़ी बारिटिपणी बार विगाना स्वतर व्यवहर् अवद्या कार्यवाद त अवशेष कहते सर्वनाम है, है। सर्वनाम सर्वनाम है का स्वइतर व्यवहर् अद्याद्व अपने से भिन्न जो व्यवहार करने वाला अविद्या है उसी का अवशेष दिखाया माने निरन्वय न्याय से इतर जो सामवय नय में अविद्या का, का लय दिखाया ये अर्थ है वास्तव में तो ब्रह्म ही होना है ब्रह्मरूप ही है सब निरन्वय न्याय होगा ये बता दिया आगे इसी प्रकार का उस ज्ञानी के बारे में और भी मंत्र है जो आत्मज्ञानी होगा उसकी स्थिति क्या हो जाती है अंतिम काल में मंत्र है आगे यथा नद्या समुद्रे नाम तथा नाम यथा विनामुक्ता दिव्यं समुद्रे छे नाम रूपे तथा विद्वान नाम परम पुरुष विमुक्त दिव्य तो ये जितने भी नदियां हैं जो टेढ़ी मेढ़ी आकार टेढ़े मेढ़े आकार वाले होते हैं गंगा यमुना कावेरी नर्मदा आदि नाम है भिन्न भिन्न नाम है भिन्न भिन्न आकृतियां है कोई सीधी है कोई टेढ़ी है कोई छोटी है कोई बड़ी है इत्यादि नदियां है ये नदी बनने के पहले क्या अवस्था थी एके? समुद्र अवस्था थी समुद्र में बाष्पीकरण हुआ बाष्पीकरण हो गया बादल बन गया ऊपर जाकर के बादल बना वही जल और कालांत में पर्वतों की तरफ बरसाऊ बरसने पर एक एक बूंद करके बरसा गया बरसने के बाद एक बूंद जुड़ा दूसरा बूंद जुड़ा बूंद जुड़ते जुड़ते जुड़ते धारा बन गए धारा बनते बनते नदी बन गई तो पहले नदी नाम नहीं था और आकृति जो टेढ़ी मेढी आकृति भी नहीं थी जो बाष्पीकरण के पहले अवस्था ऐसी स्थिति थी, थी जैसे अब वो बहने लग गई, बहते बहते बहते एक दिन कहां पहुंच जाते हैं समुद्र में पहुंच जाते हैं जब समुद्र में पहुंच जाते हैं तो अपने नाम गंगा यमुना कावेरी नर्मदा जैसे जिस नाम है वो खो जाती है पहले भी नाम नहीं थे उनके जो बाष्पीकरण के पूर्व काल में देखें ये गंगा यमुना आदि नाम नहीं थे और जब समुद्र में पहुंच जाएंगे जब घूमते घामते पहुंच जाते हैं फिर नाम समाप्त हो जाएगा और जो आकृति भी जो लंबी टेढ़ी मेढी आकृतियां बाष्पीकरण के पहले थी नहीं थी अब जब समुद्र में पहुंच जाते हैं तो फिर वो खो जाते हैं नाम समाप्त हो जाते हैं जैसे एक दृष्टांत है यथा नद्या चंदवाना समुद्र चंदवाना नद्या बहने वाली नदियों की चर्चा कर रहे हैं तलाव की बात नहीं तलाव तो समुद्र में नहीं पहुंचेगा तो ये बहने वाली चंदवान माने बहने वाली नदियां जितने भी हैं यथा चंदवाना नद्या जिस प्रकार बहने वाली नदियां हैं समुद्र अस्तम गच्छन्ती समुद्री अस्तम गच्छी समुद्र में जाकर के अस्त हो जाते हैं नाम रूप बिहाय अस्तम गच्छंती नाम और रूप को परित्याग करके तत्त नाम प्राप्त था नदियों का गंगा यमुना कावेरी नर्मदा इत्यादि नाम और रूप माने आकृति ये नाम और रूप द्वितिया का दो वचन है दोनों तो, नाम और रूप को परित्याग करके परित्याग कर, समुद्री अस्तम गच्छी समुद्र में एक हो जाते हैं वो समुद्र में अस्त हो जाते हैं मैंने अपने नाम रूप से अस्त हो जाते हैं समाप्त कर देते हैं नाम रूप समाप्त करके बैठ जाते हैं नदियों की स्थिति ये है ठीक इसी प्रकार ये समझना तथा विद्वान ये जो विद्वान होगा विवेकी होगा आत्मवेद्ता होगा आत्मज्ञानी होगा विद्वान यहां ऐसा है तथा विद्वान नाम और रूपाधि नाम और रूप से रूप या शरीर आदि रूप है आकृति और नाम है देवदत्त गिर दत्ता जितना भी नाम दिया गया था मनुष्य आदि नाम रूप दोनों से विमुक्त होकर के परम पुरुषम उपैद जो पर से भी पर पुरुष है सबसे पर क्या कारण जो से बीज रूप से जो माने ईश्वर जिसको बोलते हैं जिसको सबल ब्रह्म कहते हैं वो पर है उससे भी पर जो शुद्ध ब्रह्म है तद्रूप हो जाता है उसी को प्राप्त करता है शुद्ध को प्राप्त करता है जैसे नदियां बनने की पहली अवस्था क्या वो समुद्र रूप में होता है वही समुद्र ही एक दिन नदी रूप में आ जाना है और फिर बाद में कालांतर में घूमते गामते वही समुद्र रूप ही होना है नदी में जैसा गये उसी प्रकार यहां की स्थिति ऐसी पहले ही परमात्मा स्वरूप ही था बीच में उपाधि के कारण से वहां से बिछुड़ गया अलग हो गया था जैसे नदी समुद्र से बिछुड़ जाती है ठीक इसी प्रकार ये भी अलग हो गया था और कालांतर में जब ज्ञान होगा अपना ज्ञान होगा तो ये अलग करने वाले कौन थे इसको नाम और रूप दो थे नाम देवदत्त आदि जो भी एक एक नाम दिया गया है और रूप माने आकृति मनुष्य शरीर रूपी आकृति जो भी है नाम और रूप रूपी उपाधि से मुक्त हो, होता हुआ विद्वान पर से भी पर जो परमात्मा है माना सबल ब्रह्म से भी जो पर है परमात्मा है जगत का बीज जो होता है जो सबल ब्रह्म बोलते हैं ईश्वर बोलते हैं वो पर है उससे भी पर शुद्ध आत्मा उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है कैसा है शुद्ध आत्मा दिव्यम पुरुषम उपै जो दिव्य पुरुष है उसको प्राप्त करता है शुद्ध प्राप्त करता है ऐसा कहा भाषा में कहते हैं किंच और भी बात है वो ज्ञानी के बारे में यथा नदियों गंगाद्या जैसे नदियां गंगा यमुना कावेरी नर्मदा सिंधु इत्यादि बोलते हैं हम नदियों का नाम लेते हैं नाम नद्य चंद बहने वाली जो गत गच्छन तहने वाली नदियां समुद्रे माने समुद्रम समुद्र को प्राप्त हो जाती है और सप्तमी को समझ रहा समुद्र प्राप्त समुद्र को प्राप्त कर अस्तम अदर्शन हो जाते हैं अपना दर्शन समाप्त कर जाते हैं अब गंगा रूप में नहीं दिखाई देगी गंगा सागर पहुंचने के बाद एक गंगा रूप में नहीं दिखाई देगी दूसरे रूप में दिखाई देगी समुद्र कहेगा विशेषात्म भाव अब विशेष नहीं समुद्र से अलग नहीं हो पाती है समुद्र को प्राप्त करके अब गंगादी समुद्र से अलग नहीं अविशेष हो जाते विशेष नहीं हो पाते अविशेष भाव गच्छी ऐसा प्राप, प्राप्त प्राप्त करते हैं कब करते हैं तो क्या नामम च रूपम च नाम रूपे बिहाय नामम चाहूपा ये द्वंद्व समास करते हैं ना नाम रूप बनेगा द्वितिया का दो वचन ना, नाम रूपे ये दोनों को परित्याग करके जब तक नाम रूप लगा हुआ है तब तक अलग होता है मेरे माना जाता है नाम रूप परित्याग कर विहाय मनहित त्याग करके या समुद्र में पहुंचने के बाद में गंगा नाम नहीं रहेगा और आकृति जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति भी नहीं रहेगी दोनों समाप्त तो हो जाएंगे तो अस्त हो जाते हैं वो समुद्र भाव में एक हो जाते हैं समुद्र से भिन्न हो ही नहीं सकते स्थिति है तथा उसी प्रकार समझना ये जो जीवात्मा कैसे बना मान नदियां कैसे बनी नदी बनने के पहले भी समुद्र ही है वो ये ध्यान देना है समुद्र के जल बाष्पीकरण होकर उठा था पहाड़ों में गिरा पहाड़ों में गिरने के कारण एक एक कण करके गिरा वो कण जुड़ते जुड़ते हम किसी को गंगा बोलने लगे, किसी को यमुना बोलने लगे, किसी को कावेरी किसी को नर्मदा सरस्वती इत्यादि ये बोलने लग गए नाम दे दिए और आकृति अलग अलग हो गई कोई छोटी हो गई कोई बड़ी हो गई भिन्न भिन्न हो गए तो जैसे ये नदियों को नाम और रूप मिलने के पहले समुद्र समुद्र ही थे वो और जब नाम रूप को खो जाती है बाद में कालांतर में बहते बहते समुद्र में पहुंच जाती है तो फिर वो समुद्र ही हो जाती है ठीक इसी प्रकार ये जो जीवात्मा की स्थिति भी ऐसी है ये कहते हैं ठीक इसी प्रकार क्या होता है तो कहते हैं तथा अविद्याकृत नाम रूपा विमुक्त अज्ञान के कारण से नाम और रूप इसको मिला हुआ है ये शरीर आदि मिला है रूप और नाम देवदत्त यज्ञ दत्ता जित्या जो भी नाम मिला है ये जो नाम और आकृति जो मिली है अज्ञान के कारण से है अज्ञान विद्या कृत नाम रूपा विमुक्ता अविद्या से द्वारा गया जो नाम और रूपा मुक्त होता हुआ विद्वान विवेकी आत्मवेत्ता पुरुष संघ विद्वान मुक्त होता हुआ विद्वान पर पूर्वोक्ता पर जो अक्षर है उससे भी परे हो जाता है तो पूर्वकता बोलते पहले बता दिया था कहते हैं पहले बता दिया था पूर्वोक्ता करके बोल दिया पूर्वोक्तात् परम दिव्यक्षति तो तो मुंडक के प्रथम खंड के, के द्वितीय मंत्र में कहा था दिव्यो मूर्त पुरुष अप्राणो हना शुभ्र अक्षरा परत पर ऐसा यह आत्मा के बारे में बताया था यहाँ उगता उगता अक्षरा बोल दिया पहले कह चुके हैं पहले जो कहा वो पर पुरुष दिव्यो यूर्तः पुरुष सबा भंतरो अपराणो युद्रक्षरात परत पर ऐसा करके कहा था पहले कहा था दिव्य कुंडक के प्रथम खंड के दिवित मंत्र में कहा था इसलिए पूर्वोक्तात् परम दिव्यं पुरुषम जो दिव्य पुरुष है उसको यथोक्त लक्षण जिसका लक्षण बता दिया आत्मा का स्वरूप जो बता चुके हैं ऐसे उपैति उपग्षति उस आत्मा को प्राप्त करता है ये कहा माने ये जो शरीरादि मिलने के पहले हम शुद्ध आत्मस्वरूपी थे और ये शरीरादि जब मिले क्यों अज्ञान के कारण हमने मान्यता डाली हुई है केवल मान्यता है ये नाम रूप हमारा नहीं है ये न तो आकृति हमारी है ना नाम हमारा है ये अज्ञान से हमने इसको मान्यता डाली वही भूत का ये है वही भूत का ये है दोनों एक ही भूता है वहां ममता में होती मेरी है मेरा है नहीं बोलते मेरा शरीर नहीं बोलते इसी में बोल रहे है। ये क्या है अभी ये? या तो सभी को मेरा माने वो भी नहीं मानता इसी को मानता है ममता है यही है तो ये ये मान्यता है केवल मान्यता बनाई हुई है इस मान्यता को हटाना नाम रूप को परित्याग करना जब ये नाम रूप को परित्याग करेगा अविद्या के द्वारा रचा गया नाम रूप है इसको अज्ञान अपने अपना ही अज्ञान अगर हमारा अपना अज्ञान होता कि नाम रूप में हम ममता ने अभिमान नहीं करते अपना अज्ञान होने से हम इसको अपना स्वरूप मान बैठे हैं तो अपना जब ज्ञान होगा इसको परित्याग करेगा विचार से त्यागेगा विचार से त्याग कर परमात्मा स्वरूपी हो जाता है क्यों पहले भी परमात्मा ही था ये परमात्मा स्वरूप ही था और आगे भी परमात्मा स्वरूपी होना है जैसे घट मुख्य दृष्टांत तो होता है घट बनने के पहले भी आकाश था कि तो आकाश कहते थे उस काल में घट बना तो उस काल में घट आकाश बोलने लग गए जो उपाधि के कारण उसको बोलने लग गए और घट को फोड़ देंगे तो महाकाश का महाकाश गए वैसे ये भी परात पर परमात्मा को प्राप्त होगा नदी का दृष्टांत तो दिया नदियों का दृष्टान्त दिया जैसे नदी बनने के पहले समुद्र रूपी है वो और जब समुद्र में बाद में पहुंच जाती है फिर भी समुद्र रूपी हो जाती है नाम रूप को खो जाती है नदियां सब ठीक इसी प्रकार जो विद्वान होगा विवेकी होगा नाम रूप से विमुक्त होकर के जो पर्शे भी पर परमात्मा है शुद्ध आत्मा है उस दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है यह अर्थ किया टिप्पणी नाम रूपा विमुक्त अविद्यात नाम रूपात्मुक्त टिप्पणी त्र नामी अभिमान तथ त्याग तो यहाँ पर ये नाम का त्याग कैसे करना है न मनुष्य हूं स्त्री हूं पुरुष हो जो भी एक भावना बनी हुई नाम बना हुआ है के आदि कैसा होगा तत्र नाम तमाम अभिमान विच्छेद अभिमान का परित्याग करना विच्छेद करना यही है नाम का त्याग करना अभिमान त्याग देना इस शरीर आदि में अभिमान का त्यागना यही है विच्छेद करना इसी का नाम यहाँ मुक्त होना है नाम उस नाम में अभिमान विच्छेद्याग ये नाम रूपा विमुक्त होना मान अभिमान का विच्छेद करना ही त्याग है उसका त्याग है ये दो नंबर के पढ़ में कहते हैं कहा था कि अक्षरा यथोक्त लक्षण कहा था ना यथोक्त लक्षण माने ये द्वितीय द्वितीय मुंड के प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र में कहा था भाष्य में कहा था ये यथोक्त लक्षण यदि यथोक्त लक्षण क्या है दिव्यो मूर्त इत्यादि आत्मा कैसा दिव्य है अमूर्त है दिव्यो मूर्त पुरुष पुरुष है मान पूर्ण है पुरुष सब आया व्यंतरो पूर्ण है ऐसा कहा था सबाइया अप्राण्रे प्राण नहीं मन नहीं उसका मन नहीं है प्राण नहीं है शुद्ध है ऐसा आत्मा का स्वरूप बताया था उसी स्वरूप को प्राप्त होगा परम पुरुष वही थी दिव्यों ने कहा समय हो गया है यही रखते हैं फिर ओम भद्रम करणे भी श्रोया देवा भद्रम पशे माक्षर तेरे रंग तिरंगे सुस्तुवास्थ शेवन जलायशाशा